श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत एक परेद पूर्ण जान देहां चरितामृत संध्या संप्राता श्रीरामकृष्ण अतिशय उपविश्युच्चिंता नाम कीर्तनमच करो भक्ता अनेके तत्सविधे निशब्द उपविष्टा सी कियत्तर वैद्य सरकार सगता प्रकोष्ठे लाटु शशिशरद्रल्टु भूपति गिरीश इदय अनेक भक्ता सगता है गिरीशन सह रंगाल श्रीयुक्त रामता सगत गान गा वैद्य श्रीरामकृष्ण रात्रो ठिवादन सहम तव कृश चिंता है वृष्टि अभविशिम न्य अथवा श्री कि अकाषी क्रीरामकृष्ण वैद्य स्नेह पश्य प्रसन्नों वदती चंबे भो यमस्त करमनी कांचन तीति यदि सर्वता अपेति तदा सम बोधुम शक्यर पृथक् तथा आत्मा पृथक नारिककेल जल शुष्य चेत निर्मोक पृथ्स पृथ् सारिकके अभूयते साम्रेडम ढपर ढपरायते यहाँ पृथकृप कृपाणों अ देह व्याधि तस् कि वक्त नक्नोमी गिरीश पंडित शशर है अवदत्वता सधिदशाया मन शरीरसंपृक् करनी रोग प्रशम जा अभवता दृष्ट यंगुरायते पूर्वक संगशाला दर्शन तथा पीड़ा काले प्राथना श्रीरामकृष्ण बहु दिना व्यतीता मदात व्यारे उप अस् मातर प्राथय इच्छा अभूत किंतु साक्षा स्वयं वक्त नशकं अवधम माता हृदय में उच्य सेमीपे व्याधि विषय निवेदनाये इत अ वक्त नश अशक वदता मन सा स्मृत एशियाटि सोसायटी संस्थायाग्रहाल तत्रत्यं तन्त्रीबद्धं मनुष्यस्य अस्थिमयं शरीरं तत्क्षणाद् अवदं मातः तव नामगुणं कीर्तयन् भ्रमिष्यामि शरीरं कथञ्चित् तन्त्रीयति तन्त्रीयन्त्रितं विधेहि तत्रत्यवत् सिद्धिप्रार्थनाया अवसरो नास्ति प्रथमतो हृदयेन आगादि हृदयस्य अधीने आसम् त्रे कि शक्तिम याचस्व काली कालीमें शक्ति प्रार्थनार्थम प्राथनाथ गश्यम तिश् पंच तिश्वर्षवयस्का विधवा साटी उध्य भड़ भड़ध्वनिना भड़ पुरीशम उस्रीज तदा हृदय प्रति क्रोध समुदूत कथम सीद्धि प्राथना मंत्रित श्रीयुक्त ण से गानं श्री प्रभो भावस्था गान ममा प्रिया ग्रथिता तंत्री हों यती वादयती वीणा उदयती सुधा अना तानन बध्यते चेत तंत्री शतधारा वहति मधुरी न वादते शिथिला तंत्री कर्षणतः छिद्यते छिद्य कोमलंत्री वैद्य गिरीशं प्रति की नूतन गिरीश न एडविन्र्नलड महोदय महोदयस्य भावाश्रितमता प्रथम तो बुद्धचरिता गान गाय शा क्व शमया कुत आयामी क्व प्लुतिया प्रत्यार्तम आयामी कियत क्रामी हसा क्वैयामी सदा भावयामी भो तत् भो सचेत क असी सचेतन कियदीन वह स्वनभंग सिया कोसी सचेतन न भूय कुरुस्व दारुणों घोरोड अंधकार कूत तमो नाशं प्रकाशि ऋते पुनः नास्तुपय तव पदे तत शरण प्राथय एक गम शुण्व श्री प्रभुभावाष्टो जाता गानो को को को रवेण वहति झंझा सूर्य अंतरियामी दीवता दर्शन एक गे समी प्रभु वद पायसन्ना परम निंबसूप यदी कुर तमोनाशम तत्नापश्यम सूर्य उदयात पर पीत तम अपसृत अचरण सर्वे शरणागता संवृत्ता है रामता पुनः गाया प्रथमत दीनता दुरीतवाणी सत्वस्तमस्त्री गुणधारिणी सृजनपालन निधन कारिणी सगुण निर्गुणसर्वस्वि द्वितीयतः स्यामा, पूजा शंके न भवेत, मनो तुम, न निवार नक्नोमी कथमी धिक की कीदृशी पीड़ा ब्रूहि भो एक गानम शुवा श्री प्रभु पुनः भावावीष्ट सक्तजवाकता तौ पद मुष्टिमिता मुष्ट, मुष्ट, द्वादश परच्छेद कनीय नरेन्द्रादेह भावावस्था संयासीन तथा गृहस्थस कर्तव्य गान सम्त भक्ता अनेके भावाभीष्टा निब्ध सत उपाष्टा सी कनीया नरेन्द्रो ध्यान मग काद उपविष्ट अस्रामकृष्ण कनीयांस नरेन्द्र दर्शयन वैद्यम प्रति अयुद्ध विषयबुद्धिलेत नशक्ता वैद्यो अस्ति नरेन्द्र पश्यस्तमें ध्यान भंगो जाता। मनो न जाता मनोमोहन वैद्यम प्रति साहाँव वजती पुत्र यदि प्राप्नि पितर न वाच्छा वैद्य तदव अत वच् यूय पुत्र आश्रि विस्मृत अश्थ ईश्वर विहाय अवता भक्त व आदा श्री रामकृष्ण सहाँ पितर न इति न तद अवगतवान वच् वैद्य द्वयेक दचना न उच्य चेत कथम सैरामकृष्ण तव पुत्र अत्यजुस्व शंभुरमुख सन्वदाजय चेत स श्रोष्यति श्रोष्यति वराकेशु एवं प्रीणा कथम जानस ते निर्दोषदुग्ध किंचितिथ्त्पन अर्हता आहसेज्य जलमिश्रम दुग्ध बहुष्ण तापनीय अनेक धांसी दह्य न्यूत स्थी इव पात्र उत्तम दुग्ध निश्चिंतया निधं शक्य तेभ्यो ज्ञानोपदेशो दीये चेत शीघ्र चैतन्योदीण जनानाम आशु न भांडे नवधि भाण्डे दुग्धाधन कर्मण भयि वैकल्यम आयत आयते तव सुनोह अंतरे विषयबुद्धि कामने कांचने आविशन वैद्य पैत्र भुक्ते अतः स्वयं वृत्तिसंग्रहम अक्य विषयबुद्धि प्रवशति न वेति परीक्षा अभिष्य सन्यासी तथा कामनी कांचन त्याग संचन त्याग श्रीरामक तत्सत तत्सत परम किंजासी विषयबुद्धि तो बहुदूरे अथा करायत् कारम तथा वैद्यम दोकणी प्रति काम कांचन न, नवद्भि मनसा त्याग सामचरणीय अतो गोस्वामीन अवदम युष्मा त्याग्रसंग कथम उच्य है युष्माकगें अलंसुंदर सेवा अस्त सन्यासीन त्याग तैय मह चिंत्र न दर्शनी महिला तुते विष्वत् अंतो दसहस्त प्रमाण व्यवधान में एकात एक प्रमाण व्यवधान रक्षणीय अतिम स्त्रीया अ सह अति काला न करीय किंच संसिनाथ स्थतव्य स्त्रीजना मुखदर्शन न करनीय वर्त है अथवा बहुकालाश्यूप्यक संते विषम प्यक वर्त चेदग अहंकार दैहिककसुख प्रतीक्षा क्रोध एकतर आपतती रजो गुण वर्धयतीजति सतीत अतः सन्यासी कांचन न स्पृश काम कांचनेर विस्यत वैद्यम प्रतिपेस्यकुपयोग गृहस्थारा युष्मा ज्ञात यक द्विदा परिधे वसन वसती स्थानम देव सेवा सादु भक्त सेवा संचय सचयचेषा मिथ्या बहु कष्टेन कष्ट मधुम्क्षिका निर्माती अपर एक आगम्य विभज्य नियति वैद्य सचिनोती क्या उत्तर एककतरामकृष्ण दुष्ट पुत्र वा, वा, वा भार्सा ना उपपति आश्रिता तवै घटि घटि तवै शखला तस्ती युष्मा स्त्री पर न स्वर न दोसाय परम अपत्योत्दने सपन्ने भ्राता स्वृवत निवसनीय कामने कांचन्यो आसक्तिसत्व विद्या हंकारह, हंकारह, उच्च पदा एतत सर्वं उच्चपदहकार